केन्जी और जादुई बत्तखें जापानी लोक कथा केंजी जब हर सुबह उठता तो सबसे पहले वह उड़ती हुई बत्तखों की एक पेंटिंग को देखता था वो पक्षी लगभग जीवित दिखते थे उसे उन्हें गिनना पसंद था एक दो तीन चार पाँच हर साल जब जंगली बत्तखें जापान में उनके घर के ऊपर से उड़ती थी तो केन्जी हंसता था और अपनी पेंटिंग की बत्तखों को चिड़ाता था तुम बस मेरे कमरे की दीवार पर आधी उड़ान बढ़ती हो क्या तुम कभी जंगली बत्तखों के साथ ऊंची उड़ान भरना पसंद नहीं करोगी एक साल इतनी बारिश हुई कि नदी का पानी उफन कर घरों के अंदर घुस गया पानी ने बेचारे केन्जी की किताबों को गीला कर दिया और उसके पन्ने आपस में चिपक गए उसके कुछ खिलौने भी पानी में तैरने लगे सौभाग्य से पांच बत्तखों वाली पेंटिंग को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि वो दीवार पर लटकी थी जब पानी नदी में वापस चला गया तो केन्जी बांस के झुरमुटे में खेलने के लिए गया उसने एक बुढ़े आदमी को अपने दरवाजे पर अपनी छड़ी से दस्तक देते हुए देखा वो आदमी नाक पर एक मोटा गोला चश्मा पहने हुए था केंजी को वो कला संग्राहक यानी आर्ट कलेक्टर उस, उसके पिता ने कहा वो आदमी पेंटिंग खरीदता है बाहर से हमारे घर के चावल सड़ गए है अब हमें खाना खरीदने के लिए अपनी पेंटिंग बेचनी होगी केन्जी रोना चाहता था क्योंकि वो उस क्योंकि उसे वो पेंटिंग बेहद पसंद थी वो जानता था कि उसके माता पिता को भी वो पेंटिंग पसंद थी उस पेंटिंग को लगभग तीन सौ साल पहले एक प्रसिद्ध कलाकार ने बनाया था जिस दिन कला संग्राहक पेंटिंग लेने आया था उस दिन केन्दी ने जंगली बत्तखों को हाँ खाक कर कहते हुए सुना वे दक्षिण की ओर लंबे पैन पलायन के रास्ते उसके शहर के ऊपर से उड़ रही थी इससे पहले कि तुम उस बूढ़े कलेक्टर के घर में जाकर रहो उसने पेंटिंग को बत्तखों से पेंटिंग के बत्तों से कहा मैं तुम्हें एक यादगार अनुभव देना चाहता हूँ मैं तुम्हें जंगली बत्तखों के साथ आसमान में उड़ने का मौका देना चाहता हूँ हाँ, कहा पतंग को, हवा, पतंग को हवा ने जोर से खींचा जैसे की वो पेंटिंग में मौजूद बत्तखें उन जंगली बत्तकों के साथ उड़ना चाहती हूँ जब केन्जी ने अपनी पतंग नीचे उतारी तो उसे कुछ असाधारण दिखाई दिया पतंग पर पांच बत्तखें चढ़कर ऊपर उड़ी थी लेकिन केवल चार बत्तखें ही नीचे आई उनमें से एक बड़ी बत्तख जिसका नाम युकी था गायब थी केंजी को लगा जैसे युकी उन जंगली बत्तखों के साथ उड़ गई हो कला संग्राहक ने इस बात को संग्राहक ने इस बात को मानने से इंकार किया अरे वो गुस्से में चिल्लाया। चार बत्तकों वाली पेंटिंग हर कोई जानता है कि उसमें पांच बत्तखें होनी चाहिए किसी ने पेंटिंग में से सबसे बड़ी बत्तक को मिटा दिया है उससे पेंटिंग बर्बाद हो गई है फिर उसने अपनी छड़ी को जमीन पर पटका और वहां से चला गया उस रात घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बस थोड़ा सा चावल था कोई सूप नूडल्स टोफू या केक नहीं था लंबी सर्दी धीरे धीरे बीत गई यहां तक कि हवा भी घर से टकराते समय एक भूखे पिल्ले की तरह आवाज कर रही थी और जंगली बत्त के उत्तर की ओर पलायन करते समय हाँ हाँ हाँ आवाज करते हुए दुखी लग रही थी जैसे ही केन्जी ने बत्तकों को सोना तो वो तुरंत सीधा बैठ गया फिर उसने दीवार से पेंटिंग उतारी और उसे सावधानी से अपने पथर पर जल्दी से चिपकाया सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने आशा की थी उसने अपनी पतंग की डोरी पर एक खिंचाव महसूस किया और जब उसने अपनी पतंग उतारी तो पेंटिंग में पांच बत्तखें थी उसने सुनिश्चित करने के लिए उन्हें गिना एक दो तीन चार पांच माता पिता को यह बताने के लिए दौड़ा कि यूकी बत्तख वापस आ गई थी एन के पिता ने उसके बाद पेंटिंग को एक लोहे की अलमारी में सुरक्षित रूप से छिपा दिया फिर उन्होंने आर्ट कलेक्टर को लिखा इस बार जब कला कलेक्टर ने तस्वीर देखी तो उसने अपने हाथों को हवा में हिलाया और कहा अरे वो गुर्रा है पिछली बार मैंने महान कलाकार की पेंटिंग को बर्बाद देखा था क्योंकि उसमें एक से बत... मैं से एक बत्तर चली गई थी इस बार किसी बच्चे ने रगड़कर उस पेंटिंग को बर्बाद किया है फिर उसने अपनी छड़ी को पटका और गुस्से से वहां से चला गया बेचारे केन्जी के पिता अपना सिर रगड़ते रह गए अब पेंटिंग पर अजीब निशान थे ऐसे निशान जिन्हें रगड़ कर मिटाना संभव नहीं था केन्जी को उसके बारे में कुछ कहने को नहीं था उस मध्य रात को केन्जी नीच से जागा मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं उसने अपने माता पिता से कहा चिप चिप की आवाजें वो लोहे की अलमारी में से आती लग रही हैं केन्जी के पिता ने कहा सब लोग पीछे खड़े रहे फिर उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला जरा पेंटिंग को देखो केन्जी चिल्लाया जो दो निशान जिन्हें पहले रगड़ना संभव नहीं था वे अब गायब हो गए थे उनके स्थान पर दो बत्तर के छोटे छोटे बच्चे थे वे हिल नहीं रहे थे वे बस वही थे जैसे की कलाकार ने उन्हें चित्रित किया हो मुझे पता है केन्जी ने कहा चित्र पर वो दो निशान यू की के चूजे हैं केन्जी के पिता ने कला कलेक्टर को एक और पत्र लिखा इस बार आदमी की उल्लू जैसी आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गई उसके होठ एक भूखे लड़के की चौपस्टिक जैसे बोले मास्टर एक उत्कृष्ट कृति एकदम दुरुस्त हालत में उसमें कोई भी बत्तख गायब नहीं है और किसी बच्चे ने उसे रगड़ा भी नहीं है पाँच उड़ने वाली बत्तखें और उनके दो बच्चे पाँच बत्तखों की पेंटिंग के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन सात बत्तखों की पेंटिंग के बारे में शायद किसी ने भी कभी सुना हो यह एक महान खोज है उस आदमी ने पेंटिंग खरीदने के लिए बटुओ से पैसा निकाला लेकिन केन्जी ने पिता से कहा आपका धन्यवाद माननीय महोदय लेकिन मेरी बत, पत्नी मैंने और हमारे छोटे लड़के ने पेंटिंग नहीं बेचने का फैसला किया है आप इसे अपने बड़े घर में कहीं लटका देंगे जहां कोई भी इसे नहीं देख पाएगा हमें लगता है कि इस तरह की बेहतरीन पेंटिंग का आनंद सभी लोगों को मिलना चाहिए अरे आर्ट कलेक्टर कलेक्टर बड़ी जोर से चिल्ला उसने अपनी छड़ी पटकी और वहाँ से विदा हुआ रुको केनजी के पिता ने कहा आप चाहें तो टिकट खरीदने वाले हमारे पहले सम्मान सम्माननीय ग्राहक हो सकते हैं आपको सिर्फ एक सिक्का देना होगा ये एकमात्र चित है जिसमें सात बत्तखे हैं एक छोटे सिक्के का सभी लोग भुगतान कर पाएंगे मुझे लगता है कि जापान में हर कोई इस पेंटिंग को देखने के लिए आएगा चीन और अमेरिका से भी लोग आ सकते हैं जल्दी ही यह खबर आग जैसे फैल गई लोग बड़ी संख्या में पेंटिंग को देखने आने लगे लेकिन उन दोनी, दोनों छोटी बत्तकों के आकार के बारे में लोगों में कोई भी आम सहमति नहीं बन पाई केन्जी ने समझाया वे सिर्फ बढ़ रहे हैं बस इतना ही एक पेंटिंग में बत्तखें कैसे बढ़ सकती हैं लोग अक्सर पूछते थे केन्जी ने केवल इतना कहा मुझे लगता है कि वे केवल तभी बढ़ते हैं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता समय गुजरता रहा और फिर एक चांदी सर्दी की रात में जंगली बत्तखों ने अपनी लंबी लक्षण यात्रा के लिए फिर से केन्जी के घर के ऊपर से उड़ान भरी केन्जी उनकी रोमांचक दूर से आती एकाकी आवाज को सुनकर सो गया उसने सपना देखा कि एक जंगली बत्तख नीचे उड़कर आए और वो खुली खिड़की के ठीक बाहर बैठकर धीमी आवाजें करती रही उससे अंधेरे कमरे में तेज हलचल हुई और केन्जी के गाल से कुछ छुआ सुबह उसकी माँ ने पूछा तुम्हारे गाल पर एक खरोज कहाँ से आई केन्जी केन्जी को खरोज का एहसास तक नहीं हुआ लेकिन जब उसने पेंटिंग में बत्तखे गिनी तो वो बहुत उत्साहित हुआ एक दो तीन चार पास बस इतनी ही तो फिर वो एक सपना नहीं था केन्जी ने उन युवा बत्तखों के उड़ जाने से केन्जी उन युवा बत्तकों के उड़ जाने से दुखी नहीं था वे बसंत में फिर वापस आएंगे उसने सबसे कहा क्योंकि वे साथ कुछ समय अपने पिता और जंगली बत्तखों के साथ रहना चाहते हैं और कुछ समय अपनी माँ युवकी और मेरे साथ भी समाप्त